मज़ सुख उवाच नंदस्वात्मज उत्पन्नी जाता महामना नंदजी के हां आत्पन्न आत्मज उत्पन्न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 रोहिणी तो को प्रणाम करती हैं बड़ा आदर करते हैं रोहिणी को प्रणाम करते हैं कहते आज आप नहीं आई रोहिणी कहीं जाती थी वो क्रोषित वर्तिका अपने घर में ही रहती थी कहीं जाने का नियम नहीं है क्रोषित भर्तिका का नंद ने कहा कि आज आप देवी जरूर चलो आज पत्थर पर धूब जब गई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 हम तुम्हारे बिना इस माया को जीतने में असमर्थ हैं हम तुम्हारे साथ ही इस माया को जीत सकते राम जी अगर आप संसार की माया को जीतना चाहो और सोचो कि संसार हमको न व्याप्त हो तो ठाकुर का भजन अपने साथ ठाकुर का भजन आपके साथ रहेगा आपको संसार व्याप्त नहीं होगा संसार का सुख भोग संसार में अपना कर्तव्य काम कर लेकिन ठाकुर को कभी मत बंदू जिस दिन राम जी को भूल जाओगे उस दिन संसार ऐसा जकड़ेगा सांप की तरह कुंडली मार के महाराज कि आप किसी काम के नहीं रह जाओगे न यहां के न वहां रोहिणी की आई मैं कहा तक कहूं अट्ठारह श्लोकों में नंदोत्सव का वर्णन है महाराज ये लक्ष्मी जी बैकुंठ को छोड़ के यहीं बनाकर के निवास कर रमा क्रीडम अभून श्री बस नंद जी ने कहा कि हमको सारे लोगों ने आशीर्वाद दिया लेकिन अभी हमारे दुश्मन ने हमारे लाला को आशीर्वाद नहीं दिया हमारे दुश्मन को लाला को आशीर्वाद देना चाहिए अब महाराज नंद जी महाराज ने वसुदेव को कर देते थे खूब की सामग्री जुटाई और चौगुनी सामग्री जुटाई जितना हमेशा ले जाते थे उसकी चौगुनी ले गए ले गए उसको अर्पण किया आनंद कंस बड़ा पसंद हुआ देख करके क्या बात है नंद जी आज तो बहुत सामग्री लाए कह राजन हमारे यहां पुत्र पैदाने कंस ने कहा तुम्हारा पुत्र चिरंजीवी हो नंद जी की आंखों से आंसू झलक पड़े कि तुम्हारा ही खतरा था अगर तुमने कह दिया चिरंजीवी हो तो हम निश्चि होंगे वसुदेव जी महाराज मिलते हैं नंद और वसुदेव का बड़ा पवित्र समागम है महाराज वसुदेव जी महाराज ने अपनी दुख गाथा नहीं सुनाई दोनों मित्र हैं कि मेरे बेटी मारी गई मैं जेलखाना में था वसुदेव जी ने सुनाया नहीं अपना दुख और जी ने सुनाया नहीं कि मेरे बेटे पैदा मेरा बेटा पैदा हुआ है जिसके सात सात आठ आठ संतान मारी गए हूं और उनके सामने आपको भी मेरे तो बेटा पैदा हुआ है नंद जी ने कहा नहीं कि हमारे बेटा पैदा हुआ और वसुदेव जी ने सुनाया नहीं कि हमारे बेटे बढ़ गए श्री वसुदेव जी ने कहा कि हमें बड़ी खुशी है कि आपकी वृद्धावस्था में संतान पैदा हुआ है उपलब्धो हो भगवान दुर्लभम प्रिय दर्शनम और श्री नंदनी महाराज ने कहा कि महाराज हमको तो ये दुख है उन्होंने कहा हमको ये सुखी वसुदेव जी कहते हैं हमको ये खुशी है कि आपको बेटा पैदा हुआ और श्री नंद जी कहते हैं कि हमको एक दुख है कि आपकी बेटी मारे गए अहो पुत्रा कंसेन बहवाहता श्री वैष्णुदेव जी ने कहा कि हमारा एक बच्चा आपके यहां आपकी छत्रछाया में रहता है आपको ही मां बाप समझता है ठीक है नंद जी ने आश्वासन दिया वसदेव जी ने कहा हम कुछ आप हमसे छोड़े तो नहीं जा रहे हैं लेकिन आप रखे भी दी जा रहे हैं कहीं क्यों ते उत, गोकुल में बड़े बड़े उत्पात होने वाले हैं हो, और आरंभ हो गए हैं आप पधारो यहां से दोगे नेहस्थेयम बहुत इथम संत्युत्पाताश्च गोकुली गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हैं यहां पर मुखी है मतलब वसुदेव जी रास्ता नंद जी रास्ते में सोचते हैं कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते उस छूपात जरूर है तब तो उस पात को न हम दूर कर सकते हैं न वसुदेव जी दूर कर सकते हैं न हमारा हमारी चिंता दूर कर सकती है तो फिर जब हम लोग दूर कर ही नहीं सकते तो सोचने से फायदा क्या है कि चिंतन आरंभ कर दो ठाकुर के शरण में चलना हरिम जगाम शरणम उत्पाता गमशंकिता और इधर महाराज पूतना आई नंदालय में और बड़ी विकराल वेश वाली थी राम जी बड़ी विकराल वेश वाली थी लेकिन उसने, उसने किया क्या बड़ी बढ़िया बड़े अच्छे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और उसकी व्याकरण समझने वाले उसका आनंद ले मैं व्याख्या नहीं करूंगा ये यो सित्वा माययात्मान माया आत्मान जोशय राम जी माया आत्मान जोशित्व प्राविशक कामचारिणी आ गई बड़ी सुंदर बन की आई हो बड़ी सुंदर बन की आई है हा? ऐसा मालूम पड़ता है कि साक्षात लक्ष्मी आ गई हाँ, आईसी बनती आई है हाथों तो में कमल भी घुमा रही और जब आई तो एकदम जहां ठाकुर जी पल्ले पर पौधे थे वहां पर पहुंच गई और लोग घर्षित हो गई को बिकाए महाराज कोई रोक नहीं पाई और जाकर के उसने धर्ष ठाकुर जी को उठा लिया ठाकुर जी ने देखा समझा जो उसने उठाया ठाकुर जी ने फट से आंखें बंद कर विलोक्यता विबु्यता बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा स निमीलित क्षण ठाकुर ने तुरंत आंख बंद कर ली राम जी उसको देखे ठाकुर ने कहा आंख मिलाऊंगा तो दोस्ती हो जाएगी चलो आंखें जब चार होती हैं तो मन प्यार करने लगता है कि नहीं नियम प्रीतिर नयन योगता सिद्धांत है ये मैंने जो आपको हिंदी में कहा उसी को संस्कृत में कह रहा हूं प्रीतिर नयन योगतः नयन के योग से आंखों के चार होने से प्रीति अर्थात प्यार उमड़ पड़ता है और जब प्यार हो जाएगा तो उसको मारूंगा कैसे इसलिए चरा चरात्मा सनी मिलते क्षण आंख बंद कर ली आंख बंद करके ध्यान करने लग गए कि भोले बाबा आपने तो जहर पी लिया आपको नहीं व्याप्त तो हुआ हमारा तो पहला पहला मौका है कहीं हमको व्याप्त न हो जाए इसलिए आप सहायता करो चरा चरात्मा सनिमी क्षण अथवा आंख बंद करके भोले बाबा से कहा कि भोले बाबा आप हमारे पास आ जाओ और ये पिलाई की तो जहर है और इसके हृदय में भाव भी है भाव का पान मैं करूं उस जहर का पान आप मेरे साथ साथ कर लो चरा चरात्मा सन मिलते क्षण ठाकुर ने कहा इसका क्या दर्शन करें दुष्ट पता नहीं कितने बालकों को मार डाला है पता नहीं कितने वैष्णवों की हत्या कर दी है इस दुष्ट का दर्शन मैं नहीं करूंगा है ना इस दुष्ट का दर्शन नहीं करूंगा ऐसा सोच करके चरा चरात्मा सन मिलित क्षण या हमने देखा है आपने भी देखा होगा कि कोई बड़ा सुघड़ सा सलोना सा बालक हो और आप अपरिचित हो आप जाकर के उसको उठाओ तो ऐसे बंद कर लेगा तो सलोने तो थे ही सुघड़ तो थे ही पूरा से कहते हैं मुझे क्या मारने आई मैं कोई बहुत बड़ा शक्तिशाली झोरी हूं मैं तो नन्हा सच अबोध बालक हूं भर से आके बंद कर ली चरा चरात्मा सनी नी रिते रामजी ठाकुर की दृष्टि बड़ी विचित्र है हां बड़ी विचित्र ठाकुर को ब्रजवासियों ने जब देखा आगे प्रसंग आएगा लेकिन मैं अभी कह दे रहा हूं वहां नहीं कहूंगा ठाकुर को जब कंस को मारने के लिए मेरे कृष्ण जी पहुंचे तो वहां लोगों ने बहुत देखा महाराज ठाकुर जी अनेक ढंग से देखा किसी ने देखा भगवान बच रहे अब किसी ने देखा मैं मरा कंस की ओर ठाकुर ने देखा तो कंस को मालूम पड़ा मेरी मौत आ गई मृत्युर्भोज पति और महाराज जब मथुरा की देवियों की ओर देखा तो मथुरा की देवियां लगी कहने की हमको ऐसा प्यारा सलोना सोहर पति मिलता तो क्या था हा? और जो तो वृद्धों की ओर वृद्धाओं की ओर देखा तो वृद्धों के आंखों में प्यार और वृद्धाओं के स्तनों में दूध चपक पड़ा वाक से लेरस जागृत हो गया ठाकुर की दृष्टि बड़ी विलक्षण है तो ठाकुर जब दृष्टि को देखेंगे तो उसके मन में भय पैदा होगा ठाकुर ने सोचा कि मैं इसको देखूंगा इसकी मन में भय पैदा हो जाएगा कहीं तो भाग न जाए इसने चरा चरात्मा क्षण अथवा ठाकुर सोचते हैं कि इसको गति तो देनी ही है आंख बंद कर लिया और उसके जन्म जन्मांतर को स्मरण करने लग गए कि कहीं कोई सुकृत मिल जाए तो बहाना बनाकर के इसको तार दें ठाकुर उसके सुकृत को याद करने के लिए चरा चरात्मा सनिमीरित क्षण श्री वैष्णव शिरोमणि पूज्यपात श्री वल्लभाचार्य महाराज कहते हैं यह पूतना अविद्या है अविद्या से आंख नहीं मिलाना चाहिए अविद्या को कभी नहीं देखना चाहिए तो अविद्या जब दर्शन करने योग्य नहीं है तो चरा चरात्मा समी मिलते क्षण अथवा जब पूतना आई राम जी जब पूतना आई तो ठाकुर के हृदय में तो सारा ब्रह्मांड रहता है और सारे ब्रह्मांड के जीव हाय हाय हाय कर उठे अभी पूतना आएगी जर पिलाएगी मेरे आराध्य की क्या गति होगी ठाकुर आंख बंद करके अपने भीतर ब्रह्मांड के जीवों को सांत्वना दे रहे घबराओ मत इसको मैं भी लेता हूं चिंता मत करो चरा चरात्मा सनी मी रित क्षण चरा चरात्मा राम जी इन नेत्रों के उठाने का और बैठाने का काम निमी महाराज करते हैं आपको मालूम ने कल मैंने कहा सुनाई थी आपको कि नि महाराज नहीं मांगा माभूत देह बंधन हमको तो लोगों के पलख तो लोगों ने कहा आप उन लोगों की पलकों पर हो इसलिए इसको निवेश कहते हैं निवेश कहते हैं तो निमी महाराज जो है जब देखते हैं तो गायब हो जाते हैं हां हमको स्मरण आता है हमारे पास समय तो नहीं है लेकिन मेरा मन कह रहा मैं कह दू <laughs> मेरे राम जी उस वाटिका में जब अपनी प्राणप्रिया प्रेमास्पदा प्राणाराध्या श्री किशोरी जी का पहला दर्शन करते हैं और किशोरी जी राम जी का दर्शन करती हैं तो आंखें एक तक लग गई महाराज हटकी तो गोस्वामी जी का भाव है मेरा भाव नहीं गोस्वामी जी कहते हैं नंखें बल्कि गिरी नहीं रही है न राम जी की सीता जी कहे कहे क्यों कि निमी महाराज ने सोचा कि मेरे कुल की लड़की है सीता निमी कुल की लड़की मेरे कुल की लड़की है और मेरे कुल का जमाई और ये दोनों आपस में निमेशो में वर्जित अपलग नेत्रों से दूसरे को निहारे हमारा यहां बीच में क्या काम है बुड्ढे का निमी महाराज भाग गए हो और भाग गए तो दोनों अब आप पलक गिरे कैसे भाई बिलो चारू अचंचल चल भयो चल चारू अचल मनहु स कुछ निमी त्रिगंचल अभी पूतरा का पिंडा छोड़े नहीं तो कथा का स्वाद आगे बिगड़ जाएगा न अभी हमको स्मरण आता है महाराज जी यहां पर शायद सुनने वाले एक आद हैं कि मेरे श्री गुरुदेव ने एक बार मुझसे भागवत सुननी चाहिए मेरा दुर्भाग्य है कि मैं पूरा नहीं कर पाया मेरा जीवन ही अधूरा रहा है हमेशा मैंने पूरी रामायण नहीं सुनाई पूरी भागवत नहीं सुनाई कहीं ऐसे छान छाट के सुना दी अभी मैं मैंने सोचा अनुष्ठान करूं पांच वर्ष हो गए चार वर्ष हो गए होंगे राम जी अभी मेरा चार स्कंद हुआ चार स्कंद भी नहीं हो पाया अभी तीन स्कंद हुआ तो मैं जिंदगी में पूरा कर पाऊंगा ऐसा मुझे विश्वास नहीं मैं अधूरा ही रहा हूं लेकिन आप लोगों से वैष्णव से ही प्रार्थना है कि मेरा अधूरा जीवन ठाकुर के चरणों में जाके पूर्ण हो जाए यहां अधूरा ही है मुझे यहां के अधूरे की चिंता नहीं वहां पूर्ण रहे बस यही तो राम जी आगे चले तो चरा चरात्मा सनी नी नी नी। राम जी उस पूतना ने ठाकुर को उठा करके गोद में ले लिया अनंतमारोपाय अंकम अपने गोद में ले लिया ठाकुर गोद में गए उसने अपने कंचुकी के बंधन को निमीलित किया और कंचुकी के बंधन को निमीलित करके अपने स्तनाग्र को जिसमें हालाहल विष लगा हुआ था ठाकुर के मुखड़े में डाल और ठाकुर ने पकड़ लिया बार जोर से और जोर से पकड़ करके चुरु चसुर पीने लगे जोर से क्यों तो पकड़ा कि जोर से इसलिए पकड़ा कि कुछ भी रस हो तो निकल आवे तनिक बार इसमें कहीं भी रस हो तो रस निकल आवे रस रह न जाए चरा चारा आत्मा श्रीराम जी अनुदाढ़ कराभ्या भगवान प्रपीड्य तत्ण सम रोष समन्वित रोष समन्वता रोष जो है शंकर जी का वाचक क्रोध की देवता भगवान शंकर है रोष समन्वता अर्थात भाव समन्वित रुद्र समन्वता अभीवत पी रहे और जब पीना पहले दो एक चुस्की में तो कुछ नहीं और दूसरे चुस्की में महाराज चु, वो चिल्लाने लग गई चिल्लाने लग गई महाराज व्यथा से कराए उठी अरे छोड़ छोड़ छोड़ देखो पूतना लग, पूतना लगती है बालकों को तो झाड़ा जाता है कहते मुंच पूतने मुंच पूतने मुंच पूतने ऐसे झाड़ते तो लोग कहते मुंच पूतने आवाज पूतने कह रहे मुंच मुंच अरे मुझे छोड़ मुझे छोड़ सा मुंचा अलम अलम मुंच मुंच मुंचा लिख प्रभाषि अरे छोड़ छोड़ अमत्ती अमत्ती बस बस का है ये बलि की बेटी है पुत्री जब भगवान बामन गए उसके यहां तो भगवान वामन के सुग स्वरूप को देखा कि कितना सुंदर बालक है अगर ऐसा बालक मुझे मिलता तो मैं अपना दूध पिलाती हूँ और जब भगवान ने जो ग्रतम भया मखेंगे कथा गर्भ संगीता में भी है ये कथा गर्भ गर संगीता में भी है तो श्री जी को स्वांग ने इसका उपाख्यान किया और जब भगवान का विजरा स्वरूप हुआ बलि को बांध दिया तो बेटी बहुत नाराज हुई जब मेरा बेटा होता तो मैं इसको जहर दे देती भगवान बामन मुस्कुरा पड़े कहे माता माता कह अब इस समय तो तू न जहर दे सके न दूध पिला सके लेकिन तुमको हम अवसर नहीं मिले और अवसर मिल गया आज पूतना बन गई महाराज वो जहर भी पिला रही है दूध भी पिला रही है और उसका जन्म जन्म का भूखा मातृत्व जन्म जन्म का भूखा बात्सल्य आज तलब उठा जब उसने दूध स्तर दिया स्तर दिया मुंह में स्तर देने के साथ साथ मातित जग गया और सोचती है कि इसमें तो गहर है पीलेगा तो मर जाएगा अरे थोड़ थोड़ जहर भरा हुआ है छोट छोट इसमें जहर, जहर सा मुंचा लबित प्रभाषी निशी निपीठ निष्पीड्य माना जीव मर्मणी महाराज बड़ा विलक्षण ये पूतना का चरित्र इसकी फलस्ती से आपको मालूम पड़ेगा मैंने श्री महाराज जी को अट्ठारह दिन में सुनाया था पूतना चरित्रो अट्ठारह दिन राम जी भगवान ने उसका दुग्ध पान किया विष्पान दुग्ध दुप पान किया पूतना का है? और वह समाप्त हो गई उसको परम गति ठाकुर ने दे दिया और उसके हृदय पर हाथ पैर पटक के खेल गए इससे बढ़कर के पूतना का सौभाग्य क्या होगा आज पूतना का जो वक्षस्थल है ये ठाकुर का रमण पटल बन गया है ठाकुर का रमण पटल बन गया ठाकुर की रमणस्थली बन गई ठाकुर की बिहार स्थल बन गई ये पूतना का हृदय नहीं है ये ठाकुर का विहार स्थल है बालम चतसया उसी प्रियंतम भयम् इससे बढ़ के पूतना का सौभाग्य और क्या हो सकता है राम जी इस पूतना के चरित्र की फलश्रुति सुदेव जी बराज करते हैं यह एक पूतला मोक्षम कृष्ण सार्वक अद्भुतम सुनुयात श्रद्धया मृत्यो गोविंद लभते रथि जो इसको प्रेम से सुनता है तो गोविंद में प्यार हो जाता है अब इसी से समझने पूतला का चरित्र किया है राम जी लोग आए देखा हाय हाय कर उठे हरे इतनी भयंकर दानवी महाराजी तुम तो मथुरा के पास पहुंच गई उसका शरीर इतना यहां से मथुरा के लगभग पहुंच गया इतनी भयंकर इतनी विशाल थी महाराज जी लोग लो कहें इसको जलाओ तो क्या जलावे कैसे उठाए कैसे तो क्या उसका अमन्या किया गया उसको अरे आ, ये हमारे साधु को कहते हैं क्या कहती है उस काट दिया उसको अंगे से उसको काटा गया अब काट करके राख दी तब उसको सुहा किया गया और उसके शरीर से बाहर इतनी बढ़िया सुगंधी निकली जो मील मील जोजन जोजन सुगंधी से भर गया अरे ठाकुर जिसको जिसका दूध पी है ठाकुर जिस पर खेल है उसमें दुर्गंधी आई क्या अपनी सुगंधी नहीं यह भी सुगंधि ऐसी सुगंधी जो गंधवती पृथ्वी की सुगंधी नहीं है वो तो गंधवती पृथ्वी के जो स्वामी है उनकी सुगंधी है जिनके डाढ़ से पृथ्वी में हमने सुना दी नहीं सुना सुना सुन लो ठाकुर के डाढ़ से पृथ्वी में सुगंधी आई जब भगवान वराह ने उसको डाढ़ पर रखा उस समय भूल गया था सुन लो वराह बराह डाढ़ पर रखा तो उस समय भगवान के डाढ़ से उस पृथ्वी में सुगंधी आई और पृथ्वी हो गई गंधवती गंधवती पृथ्वी है नामजी तो ठाकुर ना ना तो सुगंध के भंडार है कि पृथ्वी की गंध नहीं है ये गंध तो ठाकुर प्रदत्त गंध है और सारा क्षेत्र महम महम मक उठा अब ठाकुर का अब महाराज ठाकुर को लोग स्नान नहलावाएं और लोग दुलार करें लोग प्यार करें खूब मजे में सुनो अब कैसे स्नान कराया आजकल कर माताएं क्या करती है जानते हो पावडर लगाती है बढ़िया बढ़िया बढ़िया पाउडर लगाती है।, है मैं कहता हूं बात अच्छा करती हो माता पाउडर तो बच्ची को लगाना ही चाहिए लेकिन कहीं ऐसा पाउडर लगा दो जैसा हमारे ठाकुर ने लगाया है तो तुम्हारे बच्चे का कल्याण हो देखिए पाउडर और स्नान बढ़िया वो स्नान के तब में वो क्या छोड़ा जाता है? है जो कुछ छोड़ा जाता सुन तो वो सब छोड़ करके और स्नान करा देते स्नान कराते दे? बढ़िया टब में छोड़ दिया और फिर उसी से बच्चे को उसमें डाल दिया स्नान करा रहे है? है? फिर जब वहां से हुआ बढ़िया ओछा ओछा उसको तो उसने नी से और फिर पाउडर लगाया है ना? और बढ़िया बच्चा लगने लग गया हमारे ठाकुर ने कैसे स्नान किया और कैसे पाउडर लगाया माता ने कैसे लगाया गोमूत्रण स्ना पीतवा हम ऐसा बता रहे जो सुखदेव जी के शब्दों में आनंद ले और समझ जाए कोई नहीं समझाओ तो बताओ हम संस्कृत बोले गोमूत्रेण स्नापयित्वा पाउडर है पुनर्गो रजसार्धकम गौ माता के खुरों से जो उठी हुई धूल है उस धूल का पाउडर बनाकर के भैया यशोदारी ठाकुर को लगा क्या तुम्हारे बच्चे से यशोदा को ठाकुर कब प्यारे थे बोलो ऐसा पाओगर कोई अपने बच्चे को साल भर लगा के देखे उसमें कोई रोग हो तो मेरी जवान मेरी जबान कदर गा देना गोमूत्रेड़ स्नापय नोट कर लो एक उसका जो मैं बता रहा हूं राम जी भगवान के नामों से भगवान की रक्षा की गई इसके बाद सकटा सुराया भगवान के जन्म का नक्षत्र था भगवान के जन्म के नक्षत्र के समय बड़ा उत्सव हुआ उस उत्सव में ठाकुर को एक बैलगाड़ी सकट उसके नीचे एक पलना करके उसी में ठाकुर जी को लेटा दिया गया और माता अपना काम देखने लग गई और उस सकट में आकर के राक्षस बैठ गया कंस का भेजा हुआ ठाकुर ने पैर मारा और वो बड़ा धाम से उधर गया और मर गया अब लोकडोड़े महाराज और ठाकुर रोए क्यों तो ठाकुर रोए इसलिए कि मेरी मां दूध चली गई मेरी मां दूध चली गई मुझे दूध पीना है चरण उदक क्षिपत महाराज जी वो जय सियाराम अब लोग आए कहीं कैसे हो गया कैसे सट्टा ये उल्टा तो बच्चों ने कहा मैंने अपने आंखों से देखा इसी इसी ने अपने पैरों से बाढ़ा एक महीने का मेरा लाल है इसने पैरों से मार दिया सब कह पैर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है तुरुदता ने न पादेन क्षिप्तम एतन्न संशय न तेरदी रे गोपाल बाल भाषितमरे बच्चा ऐसे कहता है महाराज जी राम जी अब ठाकुर एक वर्ष के हो गए अभी एक महीने के थे देखो इतनी जल्दी एक वर्ष की अब जब ठाकुर एक वर्ष के हुए बड़ी बड़ी लीलाएं हैं भारत, हमको कहने से भारतवते गणेश बाहर कहा जाए बड़ी लीला है अब इसमें श्री गोपाल चंपू में ऐसी ऐसी वार्षिक लीला का वर्णन किया गया है इस आप सुन, सुन करके हमारा मन कहता कि तो है कि मैं सब रोड़े ऐसी ऐसी लीलाएं महाराज लेकिन एक और नहीं कहेंगे कि फंस जाएंगे तो फंस जाएंगे एक गदारोह मारूढ़ लालयंती सुतम सती एक अदारो हमारूद एक बार मैया ने अपने लाल को गोर देखिए लालयन की लालन कर रहे हैं लालन माने यो लुकाओ आप फिर ले ले यो लुकाओ ये लालन करते यो लुकाओ फिर ले लें यो ऊपर फेंक फिर ले ले है ना ठाकुर खूब हंसाई अह और, और और और और फिर ऊपर करे फिर ले ले गए और, और तो फिर लुका फिर ले लुक गए और ठाकुर ने कहा अपनी लीला शक्ति से कि तुम तो मैया ने मेरे मन में कामना जागृत कर दी शेयर करने की आसमान में हुँ? अब तुम तो मै, मैया मुझे उठा नहीं ज्यादा फेंक नहीं पा रही है दूर अब मेरी ज्यादा ऊंचे जाने की इच्छा है अब मैं क्या करूं तो लीला शक्ति ने क्रीला शक्ति और कहा कम से मस्तक घूमा और वो आ गया महाराज त्रिणावर्त तृणावर्ता त्रिणावत जो तृणवत अखिलम विश्व आवर्तई थी भी तृणावर्ता है उसका नाम तृणावत यह तृणावर्त बने जो तृण के तरह सारी संसार को मानता है उसका नाम है तृणावर्त बने वो आया और ठाकुर तुर महाराज अले के चल दिया आसमान में ठाकुर में लगी माची लेकिन बात वो संगती थी ठाकुर लेके चल गई और जब वहां गए तो ठाकुर ने उसके गले को पकड़ लिया उसके गले को पकड़ लिया महाराज और गले को पकड़े और इतने भारी अब महाराज क्या करे असमर्थ हो गया और ठाकुर ने पकड़ा उसको और गिरा रहा महाराज जमीन पर धड़ाम से गिरा वो था नीचे और ठाकुर थे ऊपर और उसका हो गया उद्धार सीताराम इतना वर्त का उद्धार कर दिया ठाकुर जी ने राम जी नंद रानी माता यशोदा पुण्यमयी ठाकुर को गोद में लिए ठाकुर को गोद में लिए और गोद में लेकर ठाकुर जी को दूध पिलाए एकदार भकदा स्वांक आरोप्य भावी गोद में लेकर के दूध पिला रही है हुँ? और कैसा दूध पिला रही महाराज ध्यान दीजिएगा उस स्तनाग्र कैसा है जिसको मुंह में डाला है कि प्रश्नोत्तम जिसमें दूध चपक रहा है पहले से मुंह में जाने की पहले प्रश्नोत्तम प्रश्नोत्तम स्तनम पाया मासत जो प्रश्नुत स्तन है और एक बात बहुत बढ़िया कही स्नेह परिप्लुता स्नेह परिप्लुत है देखो आपसे आपकी आप आपका पिता भी प्यार करे आपका भाई भी प्यार करे आपका गुरु भी प्यार करे दुनिया आपको प्यार करे लेकिन प्यार आपने देखा है क्या पूर्व जी देखा है क्या नहीं देखा लेकिन अगर मां प्यार करेगी तो मां का प्यार दिखाई पड़ेगा दुनिया में एक मां ही है जिसका प्यार दिखाई पड़ता है प्यार भाव है स्नेह भाव है लेकिन भाव द्रव्य रूप में परिणत होता है केवल मां के मां की गोद के अतिरिक्त ये स्नेह जो है द्रव्य के रूप में कहीं उसकी परिणति नहीं होती जब बाप प्यार करेगा तो प्यार करेगा मित्र प्यार करेगा तो प्यार करेगा भाई प्यार करेगा तो प्यार करेगा और माँ प्यार करेगी दूधगा ऐसे प्रश्नुतम स्तनम पायया मास पिला रही मां पिला रही एक बार देखा दूसरी बार मजरा देखती है पिला है कहना बीजे पीला अम्मा सोचती है कि तो ज्यादा पी लेगा तो अपच हो जाएगा अम्मा छोड़ाना चाहती है पीता प्रायस्य जनन सातस्य रुचि रस्मितम अच्छी माताएं और जबरदस्ती दूध पीला नहीं छोड़ती बालक तक रोने लग जाए वो धीरे धीरे हंसने की कोशिश करती है और हंसते-हंसते तो दूर प्रयास हो जाए ध्यान दीजिएगा रुचि मुखमलाल की राजन ठाकुर ने तू क्या कहती ज्यादा पिएगा गए तो, तो अपस हो जाएगी ठाकुर तो ने जमुआ ले ली और जो ठाकुर ने जमवाई ली महाराज कि मां को सारा ब्रह्मांड उसी में दिखाई पड़ ठाकुर ने कहा कि मैया अपने मन में कहा मैया मैंने ब्रह्मांड क्यों दिखाया कि तू कहना चाहती थी, थी, थी कि बस, बस कर बस कर जितना पिएगा स्तनयम कियत पिवसी भूरियल मरभके कितना दूध पिएगा भोत पी दिया बस बस बचकर स्तनयम कियत पिवसी भूरियल मरभके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 संत नहीं आई मेरी दरबार दर्वार में ठाकुर आ गए आनरच अधोक्षज घिया आनर्च आनरचोधोक्षज झिया अधोक्षद दिया अरे ठाकुर आ गए ऐसी गुरु जी से पूजन किया ठाकुर आ गए इसी मतलब सोलह सौ पचास पूजन किया सोलह सौ पचास गणजी महाराज का पूजन किया और प्रणिपात पुरस्म प्रणाम आदर चाधो दिया प्रणिपात पुरस्वरम प्रणाम किया और सो से, सो प्रकार से सो सौ प्रकार पूजन किया क्या मैं बात अच्छा हुआ पधार गए हमारे लाला का नामकरण का समय आ गया है सा नहीं है हमारी प्रार्थना है कि आप नामकरण कर दो आप मेरे लाला का नामकरण कर दो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 जशोदा जी बलराम जी को लेके बैठी हैं और रोहिणी जी भगवान कृष्ण को लेके बैठी हैं है? लेकिन तुरंत कहते हैं देवी यशोदा जी तुम्हारी गोद में तुम्हारा बेटा नहीं अयम रोहिणी पुत्र महाराज ने अपना प्रभाव दिखा दिया पहले ही अयम रोहिणी पुत्रा इसका नाम बड़ा बलवार है महाराज इसका नाम बलराम पड़ेगा और जब कृष्ण को देखा तो कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा करके गति से है? और गर्ग जी महाराज के मन को खींच लिया क इसका नाम क्या करूं कहीं इसका नाम जो भोग रहा हूं वही करूंगा मैं क्या करोगे कि इसका नाम कृष्ण है जो कि मेरे मन को खींच रहा है आपका नाम कृष्ण महाराज थोड़े ही के बाद अब बटैया चलूंग क्या कहते हैं आप लोग बटैया जाड़ू पानी विचरण है ना? ये ये घुतने से आई हो महाराज बच्चे इतने अच्छे लगते हैं रामजी साधारण बच्चे अच्छे लगते हैं और ठाकुर कितने अच्छे लगते हैं है? मैं तो सोचता हूँ ऐसे बकैया चल रहे और इधर मैया कहे आ बेटा आ बेटा और फिर वो और फिर हंसए और कितना आनंद आवे उसकी जरा से कल्पना कर आग बनकर ध्यान दे दो कई साल लगता होगा राम जी जानुभ्याम सह पाणीभ्याम रिंग मानव कौन एक नहीं राम केशव राम भी और केशव भी राम भी और केशव भी, भी, भी। अरे राम जी महाराज भी ठाकुर भी आज ठाकुर को यहां केशव काम मालूम करता है कोई राधा जी के पास ले गया हमको तो ऐसा मालूम पड़ता है कोई श्री राधा राम के पास ले गया इसी तो तरह कल से कल्पना कर आग बनकर कई साल लगता होगा राम जी जानुभ्याम सहपाणीभ्याम रिंग माणर्रतू कौन एक नहीं राम केशव राम भी और केशव भी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 हम आगे अगर हमको याद आ गया तो हम बताएंगे आगे ही ये जितनी भी प्रजांगनाएं हैं ये सब ठाकुर की स्वकिया है विवाहिता है परिग्रहिता है संस्कार से और व्यवहार में परिया व्यवहार में पर है क्योंकि बाबा है बाबा होने की रातें परिया है और संस्कार की रातें स्वकिया है विवाह हुआ विवाह होने के बाद देखते देखते ब्रह्मा चले गए श्री नंदलाल एकदम फिर छोटे बन गए छम्मी बाबा उनको लेकर के चले आए समझे ऐसी भी कथा है कि श्री राधा रानी लेकर के आई और सास से उसी समय परिचय हुआ आज याद तो हमारे कहने का मतलब कि श्री राधा रानी पहार गई है और राधा रानी के ठाकुर का समागम हो गया है अब केशवहू आदित केशव है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 केशान वयति प्रशास््री विषभारूनंदिन्या श्री राधायाहा एतावता केशव श्री राधा रानी के केश को सवारती अपने हाथों से इसलिए इनका नाम केशव इसलिए इनका नाम और इनके भी बाल बड़े सुंदर महाराज बड़ा ठाकुर कहते मेरे मेरे बाल बड़े बढ़िया हैं मेरे, मेरे बाल इसे खुले रहते मैया किसी की नजर लग जाए ठाकुर कहते मेरे बाल बड़ी अच्छे है मैया मेरे बाल खुले रहते तो किसी की नजर लग जाए क्यों तो, मैया कब ही बढ़ेगी चोती मैया कब ही बढ़ेगी छो काचो दूध पियावत पची पची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 कीचड़ में लिपते हुए घोष प्रघोष रुचिदम ब्रज करदनेशु अपना उसी तरह खसकते सकते, ख़ख सकते। है, है अभी वही हाल है तालमी रिजुगन कृष्य सरी श्री पंत सरी कर रहे हैं रेंग रहे शाभाष रेंग रहे रेंग रेंगते रेंगते रेंगते रेंगते ब्रज रेंग करदनेशु कहा ब्रज के कर्दम में कर्दम ने कीचड़ कर्दम में रह गया कीचड़ मेरे रह और कीचड़ और मैया ने खूब बढ़िया वस्त्र पहनाया था महाराज आज खूब बढ़िया श्रृंगार किया हुँ? और बढ़िया कौशेय वस्त्र पहनाया तला तिल्ला क्या कहना है महाराज आप देखो तो आप देखते रह जाओ ऐसा ऐसा वस्त्र रामलाम जी को देखोगे हम ऐसा सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाया ठाकुर जी मैं आपसे क्या बताऊ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 अल्पता पूर्व जन्म सुगरी था तो सुगरों से गत जन्मता पहले जन्म सुविधा हमे सुरद था रवि ग्रहचर्चु बड़ा आनंद दे रहे तो <laughs> रवि है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 आय सिंह कुमार है ना बड़ी बड़ी कुमार जी हैं महाराज अभी कहते हैं मैया चंद्रखिलोना खिलौना नहीं हो रही मैया मोरी मैं तो चंद्रखिलोना खिलौना चंद्रखिलोना नहीं कब हूँ शशि मांगत आरी करें कबहू प्रतिबिंब निहारी अब अबहू कर ताल बजाई कि नाचत पुण्य लेक सोई जही ला दिये ये है हमारा दर्शनीय लीला बड़ी दर्शनी कर हैं दर्शनीय लीला एक लीला सुना दूं फिर तो आगे गुरु को छोटी सुनाऊंगा और जैसे प्रभावती को मैं बुलाऊंगा भी तो प्रभावती दो घंटा पक्का ले लेंगी मारा इसलिए प्रभावती को दूर से ही प्रणाम धन्यवाद कर रहे हैं है ना? राम रामजी सीताराम जी एक लीला बड़ी भावपूर्ण लीला मैया यशोदा जी दोनों लाल को लेकर ले के बाहर निकली इस गोद में रामजी इस गोद में श्याम जी दोनों लिए लेकर बाहर निकली श्री रामकृष्ण को फिर उसी समय में एक गोपी आ गई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 और इस बतरस में राम रस नष्ट हो जाता है ये बतरस जो है राम रस को नष्ट कर देव जो व्यक्ति की बतवाद मत करना राम जी राम रस को नष्ट कर देता है एकदम नष्ट कर देता है तो आप को ये यशोगा जी कर रही हैं यशोगा जी अपने लाल की बात कर रही हैं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 आज मैं वहां पर ये किया मैंने वो किया आज मैंने वो साड़ी खरीद ये तो यही बात की बात है और पौर ये मैं आपसे कोई सुनकर और सुनाकर की बात नहीं कर रहा हूं मेरी अंग, अपनी अंगों की बात कर रहा हूं पौर घंटा बीत गया महाराज फिर मैंने उठाया मैंने कहा मैंने ही सब कहा मैंने कि मेरे प्रतीक्षा की हद हो गई देवी अब आप लोग टेलीफोन रखो तो उसे हम भी बात करना चाहते हैं ये बतरस महाराज ये बतरस डरक पे ले जाता है और रामरस ठाकुर के गोद में बिठा देता है व्यक्त की बात कभी ना माला झोरी हाथ में रखो काम की बात करो माला जपने लगो अपने आप भाग जाएगी वो तो दूसरी जो है हम तो कहा करते हैं दर्दियों से अपनी शिष्याओं से कहा करते हैं कि क्यों मृत्यु बात करती हो माला झोरी हाथ में रखो और काम की बात कर लो, जब करने लो जप करने लोग कह दो हम तो बोलती नहीं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 बलराम जी जरा लंबे से पूज के पार चले गए कृष्ण जी डेहरी पकड़े और जाने के लिए तैयार थे लेकिन लटक गए लटक गए डेहरी पकड़ के लटक गए भावमयी दृष्टि से देखे सावधान हो जब डेहरी पर लटकी तो एक भक्त था, था हमारी तरह उसने कहा बलिहार कोई वेद की बदना करता है कोई इसकी वंदना करता है कोई उसकी वंदना करता है कोई इस देवता की कोई उस देवता की और मैं किसकी वंदना करूंगा मैं तो इस नंद की वंदना करूंगा जिसके चौखट पर परब्रह्म लटक रहा है श्रुति म परे भारत म परे भजन सुवीता अहम यह नंदम बंदे ये पर ब्रह्म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 मुक्ति का आधार देने वाला भी मुक्ति चाहता है मुक्ति दो मुक्ति मानी छशोदा और नंद के समान कौन होगा महाराज कोई नहीं वात्सल्य रस का परिपाप जिसना जितना श्री नंद और यशोदा में हुआ है उतना ठाकुर के कि किसी भी अवतार में कहीं पर भी नहीं हुआ यशोदा नंद में जो वात्सल्य का परिपाप हुआ है अस्तू कुमार लीला ए कुमार लीला कह रहे हैं अरे राम जी ठाकुर जी एक बच्चा है उसका पूछ पकड़ लें।, लें और पूछ पकड़ ले और बछड़ा घसीटे और स्वयं घसीटते चले जाए और इनका तो दिव्यांग छिले तो नहीं मारा लेकिन हां घसीटते चले जा रहे प्रग्रही तो पुच्छ ही बत्सई ही इतस्तः उभ अनुकृष्य मानू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 जनलोक से तपलोक से सत्यलोक से महालोक से जितने भी बड़े बड़े अमरात्मा अवीतराग महात्मा हैं जितने भी राम के भक्त हैं सब के सब बंदर का वेश धारण करके वहां उपस्थित हो जाते हैं ठाकुर के अधर से टकराया हुआ वो मक्खन पानी के। सब के सब आ जाता सब प्रधान जाते हैं और मैया ये देता है खुद कहते ये मेरे रामा के सब मेरे रामावतार की बातें सब अयोध्या से आए हुए संत है किसे ये सब अयोध्या से आए हुए संत हैं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 बर्तन छोड़ देता है बर्तन क्यों खोड़ता है के गोपी अरे सखी तूने इतने बड़े बड़े संतों को खिलाया इतने बड़े बड़े संतों का तुमने भंगारा किया मक्खन मिश्री का है? अब तेरा आकाश नहीं रहना चाहिए तेरा आकाश मुझ में मिल गया है? अब तुम मेरे में लीन हो गई अर्थात तुम मेरे परम पद की अधिकार ही हो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 और भैया अगर हम तो वीर तू एक काम थी और क्या करके छोटा सा तो ऊपर टाल दिया अरे क्या मैया मैंने सब कैसे देख रही तो मैं क्या देखा अरे मैया मैंने ऊपर रखा उसने पीड़े पर पीड़ा पीढ़े पर पिया पीढ़े पर पीड़ा उस पर ग्वाल ग्वाल पर ग्वाल ग्वाल पर गौल, और स्वयं ऊपर चढ़ जाता है मैया ये अब मैं क्या रोक हूं हस्ताग्राही जब हाथ से नहीं पकड़ा जाता रचा टी विदिन पीठ कोलू खला दे ही तो क्योंकि ऐसी जगह रख देख जहां जमीन ऊंची नीची हो और उसके ऊपर रख तो क्या मैया वो भी करके देख लिया तो कि क्या करते तो ऐिशा तिखी निशाना लगाता है मैया तो कंकड़ फेंका कि बार उसमें लग गया और नीचे से गिरने लग गया नीचे से गिरने लग गया और योग पीने लग गया छिद्रम के अंतर नहीं तो वायू ना सिक्के भांडे सु तदवित जानता है कि इसमें क्या रखा हुआ देखे वीर जो एक काम क्यों नहीं करती कि कर ऐसे अंधेरी कोठरी में ले जाके रख दे जहां सूर्य का प्रकाश ही न आता अंधेरी कोठरी में ले जाके रख दे देखे मैया वो भी हमने करके देख लिया फिर तो सारे घर में घूम आता है और जो अंधेरी कोथरी है वहां जाता है तो पा लेता अरे कैसे मेरे लाला क्या मिला के लगे क्या वहां किसे देख लिया अरे कई मैया जीतू गहना पहनाए है ना ये गहनों के प्रकाश में देख लेती देख लेता है ध्वानतागारी धृत मणिगणम तो क्या अच्छा हम गहना नहीं पहनाएंगे क्या लाना वही रहना फिर दूसरे दिन फिर दी रही कि आज तो अंधेरे में रा गया था कि आज तो नहीं लिया इसने क्या लिया क्या क्या लिया कैसे लिया अरे कहे मैया इसके तो अंग अंग में दीपक लगा हुआ है स्वांगार था प्रदीपम मैया अब इस प्रकार से बड़ी बड़ी लीलाएं ठाकुर कर रहे हैं एक दिन ठाकुर ने मिट्टी खा ली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 अरे तात्मा, अरे चटोरी अरे जिघले मिट्टी खाई अब बड़े ठाक से भगवान हाथ ने मिट्टी खाई हाँ ये बहुत गुस्सा होता तो आप कहा जाता है महाराज आज भी कहा जाता है है दसमान मृदम मेरे ऋषि महाराज जी ये मेरे ऊपर बहुत नाराज होते थे आइए रामायणी जी बैठी हम समझ जाते कुछ आज मामला <laughs> तो महाराज नाराजी में कभी कभी आप निकलता है तो कस्मान मृदम अडान तात्मन मेरे भी मुंह से निकलता है जब मैं किसी को ऊपर नार डू हूं ना कोई शिशु तो मैं कहता हूं आइए पढ़ारी तो वो भी समझ जाता है पूछा जाए कस्मान मृदम अरान अरे चकोरे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 कुमारा ते अग्रजोप्ययम बलराम भी कहते हैं जो तेरे को बहुत प्यार करते हैं ये भी कहते है अभी मैं प्यार की बात आगे बताऊंगा ये तो अग्रजोपी अभी में भी बड़ा भाव एम है अरे ये कभी तेरी शिकायत नहीं करते तेरी शिकायत में हमेशा पर्दा डालते हैं लेकिन आज तो ये भी कह रहे हैं अग्रजोप्ययम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 ना हम माने प्राणी मात्र के बंधन को मैंने चाट करके समस्त बजवासियों को मैंने बंधन से रहित कर दिया ना हम बक्षितवान अम्ब सब झूठ बोलते हैं कि झूठ कोई नहीं बोलता भैया सर्वे अमिथ्याभिशंसीना शास्त्रीय अर्थ कोई घबरा मत किया मैंने अपने मन से सर्वे मिथ्या सर्वे अमित्या आगाब हो जाएगा सर्वे मिथ्या भिषण सब सच बोल रहे भैया मैंने खाई मैंने मिट्टी खाई लेकिन खाने के बाद मैंने जिन, जिनके चरणों से वो मिट्टी लगी हुई थी उन सारे के सारे लोगों के बंधन मैंने निमते मुंह खोल मुंह खोला तो सारा ब्रह्मांड नजर आया महाराज उसने मुकाप में लगी मेरी बेटी की मुंह मुझे पहां से आ गया ये तो पूरा ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन है ठाकुर ने तुरंत तो मुस्कुरा दिया मुस्कुराया था अरे कहीं कहीं से आलाय बगी ये ब्रह्म कहां से ये तो मेरा लाला है है ना अब उठा के गोद में रख लिया महाराज वैष्णवी व्यतनोन माया वैष्णवी माया का विस्तार माया कई प्रकार की है लोग तीन प्रकार कहते हैं और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 तो ऐसी माया का विस्तार कर दिया उसका उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि वैष्णवी मायाम व्यतनो कथम भूताम वैष्णवी माया पुत्र स्नेह ऐसी माया सत्यो नष्ट गोपी सारो प्यारोह हम आत्मजम प्रवृद्ध स्नेह कलीला हृदया सीध्य था पुरा गोद में ले लिया लाला को राम जी एक बार की कथा मैया बैठी हुई है पीछे से लाला ने आकर के छोटी पकड़ी मैया मुझे दूध पिला एकदार गृहदासी यशोदानंद हीनी एक बार गृहदासीसु घर की जो दासियां हैं कर्मांतर नियुक्त आसु कर्मांतर में लगी हुई थी दूसरे काम में लगी हुई है नंदगेहिनी यशोदा स्वयं दधि का मंथन कर रही है कहते तो एकदा ये सब यशोदे जी के नाम है हमारा एकदा मने गौं यशोदा एकदा मने यशोदा यशोदा जी एकदा है एकदा मने एकम अद्वितीय अखंडम अनंतम अविच्छिन्नम परमात्मानम श्री कृष्णचंद्रम लोकाय दराती दराती थी एकदा जो एक अद्वितीय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को लोगों को दे इसका नाम है एकदा और यशोदा मरे कि यशोदा तु उनका नाम ही है या सार्थक नाम है यशोदा ये ठाकुर को यश दे रही है आज इस चरित्र में जस देने, देने वाली है दुनिया आज भी चल जाती है कि भैया के बंधन में बन गए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 दो भैया मैया सो दे मैया माखन रोटी दे माँ माँ खन रोटी महाराज जी किसी ने नाक की बेसर पकड़ ली या तो किसी ने पीछे चोटी पकड़ ली अब इस आनंद का कोई तो ठिकाना है इस आनंद का कोई वर्णन करेगा ब्रह्म सुख यहां फीका हो जाता है राम जी भगवान के मन में कामना जग गई आज भगवान के मन में कामना आ गई कामना आ गई हो ऐसी मालूम कामना गई कि का ताम श्री राम जी ताम स्तन्य काम आसाध्य भगवान आज भगवान कामी हो गए किस चीज के स्तन के दूध कामी हो गए भगवान के मन में कामना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 ठाकुर को छोड़ दिया मारा ठाकुर की पढ़िया मैया दौड़ मैया ने लोगों को सिखाया कि ठाकुर से ठाकुर का कईंकर यह बड़ा है ठाकुर से ठाकुर का कईकरी बड़ा है वैष्णव अच्छी तरह जानता है सकल विधि कईकर यह निपुणा है जिस वैष्णव के जीवन में कंकर यह नहीं है चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त जो बगैर कंकर देखे खाता है वो अपनी बुद्धि को नष्ट करने का साधन खा रहा है बैर कंग के कभी नहीं पाना चाहिए कई करने करना चाहिए ठाकुर का कई करेंगे ठाकुर के कई करने, करने को ठाकुर से ज्यादा प्यार करो वैष्णव है मैया दौड़ वो दूध में उफान आया उफान क्यों आया राम जी दूध ने जब ठाकुर को मैया का दूध पीते हुए देखा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 कामाया कृष्णा आई तो क्यों लागे स्फुरीता रुणाधरम अब महाराज दांतों से ओठ दबाया ऐसे दादा बेजू से दबाया सन्दस्य ददभी दांतों से ओठ को दबाया दांतों से ओठ को, को दबाया क्यों ठाकुर कहते हैं अरे दुनिया वालों लाल रंग है रजोगुण का और सफेद गुण है सतो गुण का रजोगुण के ऊपर सतोगुण का अधिकार रहने देखा ओख है रजोगुण अदात है सतोगुण रजोगुण को अधिकृत कर लिया सतोगुण है संजात संदस्य ददधिर दधिमंथ भाजनम कामाया कृष्णाई क्रोधाया दंभा गया मृषाश्रु झूठे आंसू सच्चे नहीं झूठे आंसू के तो है वित्वा मृषा श्रु और लोढ़ा लिया मारा लोढ़ा अश्मना लोढ़ा समझते सिर बट्टा सिर के ऊपर जो चलाया जाता है हाँ? उसको बट्टा है। ओ बट्टा लिया लोढ़ा मारा और मैया की कमोरी फोड़ दी मैया ठाकुर ने कहा मैया प्रपंच की जरूरत नहीं अब मैं तेरी बोलती हूं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 कल का निकाला हुआ मक्खर पाद पानी लग गए राम जी उधर से श्री यशोदा जी आई जब इसे देखा और देखा कि वो पूल तो बैठे हुए है। और हैं और आए गए हैं हनुमान जी महाराज हनुमान जी महाराज कहीं जाते नहीं वहीं बैठे रहे वहीं बैठे आ गए हनुमान जी और महाराज ये ना समझना हनुमान जी बने खाली बंदर हनुमान जी स्वयं हनुमान जी महाराज आते अपना आ रहे अपना पा रहे हैं, हैं लुटा रहे मरकाय काम दरतम सिचि स्थितम मैया आई और डंडा लेके पीछे भगी ठाकुर भगनी लग गए मैया भगरी लग गई इसके बाद रस्सी लेके मैया ठाकुर मैया ने देखा ठाकुर बहुत डर गए तो मैया ने डंडा फेंक दिया अब रस्सी लेके बांधने के लिए दौड़ी ठाकुर ने देखा कि बन गया समझे न मैया से मैया बहुत शांत हो गई क्लांत हो गई परेशान्त हो गई ठाकुर तो बदने लगे अब बनवा जब जब जब करे तो दू सी छोटी हो जाए तो दू अंगुल छोटी क्यों हो जाए तो मैया ऐसे तो बहुत भाव संतु अंदर अभी कृपा का समुद्र लहलाया नहीं दूसरा अंगुल जब मेरी अंदर कृपा का समुद्र लहलाएगा तब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 इधर से महाराज यह सुनिके हल धर तय और जब दादू दाऊ दादा आए तुम्हारे और आंख बलबल की रोनी लग गए ऐसा झूठे रो ना तुम्हें और आंख की रोनी लग गए तो क्योंकि मैं बर कई बार कन्हैया मैं बर कई बार कन्हैया ली करी दो हाथ बधाए आज दोनों हाथों को बधाई इसके बाद भैया के पास जाती मैया मेरे श्याम सुंदर को बांध दिया तुम्हें तो बलराग भाग जा मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी कि भैया अगर दूसरा बांधा होता तो आज पता नहीं क्या अर्थ हो जाता है ये तेरे सामने मेरी कुछ चल नहीं सकती मेरो श्याम जीवन धन बाधो मेरो श्याम जीवन धन बाधो तीन के भुज मुही बधे दिखाई मैया श्याम ही छोड़ मोही मरू बांधो मैया भुज बांधु मेरे मैया के दरबार में प्रार्थना अस्वीकृत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 वृक्ष वृक्ष का उद् कि ठाकुर से गुड़ी ठाकुर से जुड़ी हुई जो रस्सी है वो जड़ का भी उद्धार कर देती है चैतन्य की तो कथा ही क्या है उद्धार हो गया राम जी इसके बाद ठाकुर ने जबलार्जुन का उद्धार किया जबलार्जुन ने ठाकुर से वरदान मांगा कि हे स्वामी हमारी वाणी आपके गुण के ही कहने में लगी रहे कान आपकी कथा सुने हाथ कर्म करें हुँ? मन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 ये जो नलकूबर है कृतक नहीं है कहते स्वामी गुण ने ही मेरा उद्धार किया है गुण मैंने दसी ये गुण ने मेरा उद्धार किया है तो आपसे जुड़ा हुआ जो गुण है इसका कीर्तन हमारी वाणी हमेशा करती है वाणी गुणान कथने औरत में कहते मेरी दृष्टि संतों में लगी रहे कि स्वामी हमारा उद्धार संतों ने किया है अगर नारद जी की कृपा ने होती तो मैं आज दर्शन कैसे पाता इसलिए संतों का दर्शन हमारे नेत्र हमेशा करते रहे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 जाओ तुम्हारा कल्याण हो वो सब चले गए और इधर महाराज जब सुना लो पेड़ और राख गिरा अब महाराज सब भगे नंद भगे उपनंद भगे सुनंद भगे यशोदा जी भगी रूबिनी भगी सारे के सारे गोप भगे गोपी भगे सबके सब वहां पर आए और देखे कि लाला तुम खेल में बंधे हुए रोए रहे रो बालकों ने बताया इसी ने पेड़ तोड़ा बाबा इसी ने तोड़ा लेकिन कौन विश्वास कि मेरी गंडी से बच्चे ने पेड़ तोड़ा बालक बकते रह अब महाराज आकर के नंद बाबा उधर से आए और हुए ठाकुर को उठाए गए वहां से हंसते हंसते आए से ऐसे नहीं कि आके हंसी वहां से खूब बराव की हंसी खूब हंस रहे या प्रसन्नता की हंसी कि मेरा लाला बच गया हंसते हुए उधर से आए आकर के उठा लिया हंसते हुए क्यों आई हंसती हुई इसलिए आई कहीं लाला ये सोच ले कि मैंने चोरी की है तो मैया ने तो मारा है बाबा मैया ने तो बांधा है बाबा मारे है नहीं कहीं मैया ने तो बांधा बाबा कहीं मारे नहीं तुखे तो बेटा मैं तो खुश खुशू मैं तो खुश खुशू मैं कहीं को मारूंगा तेरे को नंद अपरासद बदना भी मो, भी मो मो नंद बाबा ने गोद में ले लिया नंद बाबा की डाढ़ी लाला यहां से की लग लगे, गाने लगे नंद बाबा का मुछ पकड़ने लगे। बाबा ने कहा क्या करता है बाबा मुझे अच्छा लगता है बाबा मेरे को अच्छा लगता है आपकी गाढ़ी मुझे अच्छा लगता है अच्छा अच्छा अच्छा लगता है अब तू जाऊ बाबा मैं कहीं नहीं जाऊंगा बाबा मैं तो आपके पास ही रहूंगा बाबा मैं कहीं नहीं जाऊंगा मैं तो आपके पास रहूंगा आप मुझे रखाऊ मैं यहां से अरे बाबा मैं कब तक रखूंगा बाबा मैं तेरे पास रहूंगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा तो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 नंदलाल नंद की गोद से जबरदस्ती उतर गए उधर के मैया मैया मैया कहते हुए अपने भैया के पास गए एक गोदे में भैया आंसू बहा रहे मैया के गोदी गए, में झांकी निपट गई मैया मैं तो तेरा लाला आऊ मैं बाबा के पास नहीं जाता भैया मैं तो तेरा लाल बाबा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 दोनों का घर गांव घर कैसे छोड़ इतने उपद्रव हो रहे घर नहीं छोड़ते बदला सारा गांव का गांव उजड़ गया यह मेरे लाला के ऊपर आपत्ति आती है इस गांव में हम नहीं रहेंगे गोकुल छोड़ दिया गोकुल छोड़ दिया गोकुल उजाड़ हम गोकुल में नहीं रहेंगे मेरे लाला के ऊपर वृंदावन पधार गए बत्सासुर आया बछड़े के रूप धारण करके बछड़ा आया राक्षस आया ठाकुर ने उसका उद्धार कर दिया और बत्सासुर का ठाकुर रोज श्री जी से मिला करते समय पाकर के ठाकुर किशोरी जी के पास जाते हो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 आज बछड़ा मार के आए हो तो तुम्हें गोहत्या लग गई कहो तो राक्षस था था तो था तो बछड़ी के रूप में उसको बछड़े से राक्षस बनाते फिर मारती तुमको गोहत्या का पाप लग गया हमको छूना मत हम तुम्हारी परछाई से भी घबराती हैं ठाकुर ने कहा स्वामिनी जी हम तो आपके बिना रह नहीं सकते और बछड़े को तो मरी मारी तो जो था राक्षस अब हमको कोई उपाय बताओ क इसका उपाय यही है कि आप समस्त तीर्थों में स्नान किशोरी जी का हृदय करुणा से उद्वेलित था किशोरी जी कलयुगी प्राणियों का उद्धार करना चाहती हैं आज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 सीराम और गौ करस्ती तरसती कि हमको सुख नहीं मिल रहा है, है? हमको सुख नहीं मिल रहा है ठाकुर केवल इसी गऊ का दूध पी रहे हैं जब नंद्रानी की सौदा अपने कंचुकी बंधन को निमीलित करके अपना स्तराग्रमुख में डाल देती और ठाकुर चसुर चुसुर, चुसुर पीते तो और जितनी गोपिकाएं थी मात्र मातृहृदया वो सोचती कि ठाकुर हमारा बेटा होता हमारा दूसरा पीता और जो ब्रज ब्रजकिशोरियां थी उनके मन में ठाकुर के प्रति राग पैदा हो गया हमारा विवाह तो इन्हीं से हो और किसी दूसरे से अब क्या हो ब्रज, ब्रज गोप कहते धन्य है बलराम जी कि इनके भैया ठाकुर जी हैं। अगर हमारे भी भैया होते तो हमारे साथ भी गर्व के ब्रह्मा जी ने अपहरण कर लिया बालों का और वत्सों का काल जब ठाकुर बने अरे दुनिया वालों अरे मस्तिष्क वालों अरे बुद्धि वालों अरे परिगणन के सामर्थ्य की गवंड करने वालों अगर तुम्हारे अंदर शक्ति हो तो गिन लो मैं बता रहा हूं ठाकुर का होता जितने ग्वाल बाल थे उतने ठाकुर बन गए जितने बछड़े थे उतने ये सब बाबू की बात कर रहा हूं जितने बछड़े थे उतने ठाकुर बन गए जिसके हाथ में अंगूठी थी उतने ठाकुर बन गए लाल पीले चितकबरे नीले काले जिसके जैसे वस्त्र थे वैसे वस्त्र बन गए गंदे स्वच्छ अमल निर्मल जैसे जिसके वस्त्र थे वैसे वस्त्र बन गए गऊ के गले में घुबरू लटके हुए देखिए घुबरू बन गए गिर सकते हो? है किसी माई के लाल भी सामर्थ्य गणना करने ये सब ठाकुर के अवतार हो रहे हैं ये रसावतार है ये महाराज है एक वर्ष तक ठाकुर इसी रूप में रहे महाराज एक वर्ष गाय जब एक वर्ष तो दो चार दस दिन के बाद कोई गाय ब्याई ध्यान दीजिएगा दो चार दस दिन के बाद महीने के बाद कोई गाय ब्याई तो नियम यह है कि ब्याई हुई गाय या पुत्रवती मां जो नया बच्चा पैदा होगा दोनों दोनों की बात कह रहा जो नया बच्चा होगा उससे प्यार ज्यादा होगा या जो चार वर्ष पुराना है उससे हाँ? दूध स्कूप उसको नहीं, लेकिन इन माताओं की हालत विचित्र है। नए गाय और माताएं दोनों नए ब्याये हुए बच्चे और बछड़े को तो दे दूर फेंक और पुराने को पिलाती रहे पुराने को पिलावत भी दिखाए पुराने को पिला हुए नए को फेंक दे दूर क्यों तो उन सुन को पिलाने में आनंद आवे वहां श्याम सुंदर थे और ये प्राकृतिक है पांचभौतिक इनको पिलाने में आनंद आवे नहीं और उनको पीने छुड़ाने को दिल न चाहे अब इसी के अंदर महाराज आधी जाति में छोटे छोटे में विवाह हो जाता है परंपरा है और हमारे यहां पहले भी छोटे छोटे में विवाह तो होता ही थे अब विवाह योग की योग्य अवस्था तो थी ठाकुर की प्रेरणा सब लोगों ने अपनी अपनी बेटियों का ब्याह किया और ब्याह करने के बाद वो जितनी आई महाराज वो सब ठाकुर की पत्नी बन गई आप मेरा मतलब समझ आई बाहर आई बाहर से कि पत्नी किसकी बनी ठाकुर की पत्नी बन गई अब वो जिंदगी में ठाकुर को पति मानती रही तो इसके तो हमारा ब्याह हुआ ही नहीं हम इसको क्या पति मांगे इसलिए सारी सुखिया है व्यवहार से सारी पर किया है सारे ग्वाल बालों को भाई का सुख मिल रहा है ठाकुर से संक्षेप में ये बहा रास है जिसमें रस मिले रस का समूह मिले वही है रास राम जी गोपांगनाओं को गोपांगनाओं को रस मिल रहा है वृद्धा गोपांवराओं को रस मिल रहा है ग्वालबारों को रस मिल रहा है गऊओं को रस मिल रहा है बच्चों को रस मिल रहा है सारे के सारे प्रतिमंडल में कृष्ण रस पूरी तेह तो इसका नाम है महारास जी इस प्रकार एक वर्ष बीत गया श्री बलराम जी जी ने महाराज क्या बात है जिनको देखता हूं सब मुझे कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़ते हैं अब मेरा मन इनकी ओर खींच रहा है श्याम सुंदर ये बताओ क्या बात है अब मेरे सहन शक्ति के बाहर की बात हो गई भगवान ने कहा दादा ये तो सब मैं ही हूं और सब सुना दिया सब सुना दिया ब्रजस् राम प्रेमृदय वीक्षोत् कंठ मनु क्षण मुक्तस्तनेशु अपत्येशु गांधी जी का सत्य जो दूध पीना छोड़ दिया है गुप्तस्तनेशु अपत्यु अभी हेतु विद अचिंत क्या बात है किमेत अद्भुतम युव बासुदेवी अखिलात्मनी ब्रजस् सात्मन स्ोके पूर्व प्रेम वर्धते क्या है भगवान ने सब बता दिया उक्तन वृत्त प्रभुना बलो वैच सब बता महाराज ऐसा है उसके बाद ब्रह्मा जी महाराज एक वर्ष के बाद आते हैं आकर के ठाकुर के चरणों में अपने चारों मस्तक के क्रीड़ को रगड़ते हैं रगड़ के स्तुति करते हैं नवमीद्य के बिर भुसे दिदंबराय गुंजावत परिपित चल सन्मुखा बन्यश्रे कल, कल कवल बेत्र विषाण वेणु लक्ष्मी ये मृदुपदे पशुपांगय क्या झाकि महाराज हे ये ये बने जो सब तरह से वंदनीय है सबसे वंदनीय है ईद जो सब तरह से वंदनीय है सबसे वंदनीय है सर्वत्र वंदनीय है हर अवस्था में वंदनीय है उसका नाम है ये मैंने जो भाव सुनाया है ये महाप्रभु बल्लभाचार जी महाजभाव सुनाया नऊ मीडियु मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं आप कैसे अम्र बपुसे अभ्र वपुसे सुंदर जल भरे मेघ की तरह श्यामल आपका दिव्य मंगल में शरीर है चडिदंबराय बिजली की तरह से चमकता हुआ आपका पीताम्बर है ये एक श्लोक ही दो चार दिन के लिए पड़ आता एक श्लोक एक श्लोक नहीं इसका एक शब्द पशुपांग गजाया पशुपांग गजाए की व्याख्या मेरे सरीखे कम पढ़े लिखे आदमी भी दो चार दिन तो कर ही सकते हैं बगैर किसी सहारा की समझे क्या इसकी महाराज ब्रह्मा की स्थिति बड़ी विलक्षण स्थिति है महाराज ब्रह्मा जो भागवत में पांच सात स्थितियां हैं उनमें एक स्थिति यह भी के है नवमी किते प्रबुसे तरिलंबरा गुंजा अवतंस परिपित छल संखाया गुंजा घुमछी की माला पहने हुए हैं असुंदर कर, कनेर का कर्ण फूल है है गुंजा अवतंस राम जी वहां एक मोर मौ, नाच रहा था हूं एक मोर नाच रहा मोर मोर मोर समझते मोर मोर मने मोर बने मेरा मोर बने मेरा वो मेरा है मेरा क्यों है कि इसलिए कि ठाकुर उसका पैर अपने पर धारण करते हैं इसलिए मेरा जिसके किसी भी चीज को ठाकुर स्वीकार कर ले वही आपका है वो तो मोर है इसलिए सब उसको मोर बोलते हैं मोर है क्यों तेरा मोर है ये मोर तेरा क्यों है क्या मोर है क्या मोर क्यों है क्या इसलिए कि इसके पिछ को ठाकुर ने स्वीकार कर लिया परिपिच्छ लसन मुखार वन्य सजय बनमाना धारण के लिए कवल बेत विषाण वेणु हाथों में कवल लिए हुए अंगुलियों में चार चटनी वगैरह सब महाराज ऐसे ऐसे पा रहे हैं ठाकुर महाराज विचित्र पाना है हमको ये कैसा पा रहे राम जी वो पा रहे और ठाकुर पा रहे तब तक तो एक आया उसी में रो कर लिया और ठाकुर उसका उधर भी जाके ले रहे हा? अब किसी ने नहीं दिया किसी ने छिको निकाल दिया था ठाकुर था। हस ने बाबा ले नहीं बवासी महाराज हंस रहे हैं हंसा रहे हैं और पा रहे इस पानी के वर्णन के सामने ब्रह्मानंद नेता है पानी में तो क्या स्वाद होगा हमें याद लेकिन पानी के वर्णन में ब्रह्मानंद फीका है महाराज मैं इस श्लोक का जब पाठी श्लोक नहीं वो पानी वाला श्लोक जो है उसका जब मैं पाठ करता हूं तो मेरा हृदय उच्छरित हो जाता है मैं कहता स्वामी फिर कभी अवतार ले लो और एक हीर मुझे भी बना देगा यही लाल जी कव अब बेत और सी दबल में बगल में दबा रखा और वे कमरे खोसा खो है वेरू ठाकुर कहते हैं कि स्वावलंबी बनो ये नहीं कि वो तो तुम्हारा ले ले वो तुम्हारा ले वो तुम्हारा ले वो तुम्हारा ले ले, लेने वाले तो बहुत हैं स्वावलंबी बनो सब चीज हमारे पास है फेजिए मोर कर लक्ष्मश्री मृदुपदे बड़े कोवल चरण है लेकिन फिर भी पशुपांगज आज ग्वाला है ओ ग्वाला ग्वाला है, वाला है, वाला है, वाला। वाला है, वाला है। ऐसे कृष्ण के चरणों में हमारा प्रणाम है ब्रह्मा कहते हैं आज आभीर बालक के चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं आज आज आज नंदलाल के नंदनंदर के चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं पशुपालन में जाए जो पशुओं का पालन करने वाला पशु है उसके चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं। क्या चलो फंसेंगे यहां पर तो इस प्रकार से श्री ब्रह्मा जी महाराज ने बहुत बढ़िया स्तुति की है? आगे बलराम जी महाराज के द्वारा रेणुका सुख का उद्वार हुआ है, है और भगवान के मन में एक इच्छा हुई कि मेरी प्रिया के हृदय में कोई दूसरा रहता है ये उचित नहीं श्री यमुना जी को निर्विश करने का मन चाहा के दूषिताम कृष्णाम कृष्ण क्रिष्ना कृष्णा विभु दस्याम विशुद्धि मनमिछन् सर्पम तमुदवासय ठाकुर ने कृष्णा को कृष्ण ने कृष्णा को देखा कृष्ण ने कृष्णा को देखा कृष्ण ने कृष्णा को देखा कृष्ण से दूषित देखा कृष्ण ने कृष्णा को देखा कृष्ण से दूषित देखा विलोक्य दूषिता कृष्णा कृष्ण कृष्णा हीना ठाकुर कहते मैं तो कृष्ण हूं बिल्कुल ठीक है तू कृष्णा है बिल्कुल ठीक है तू मेरी पटलानी है लेकिन बीच में तीसरा कृष्ण कहां से घुस गया ये नकली है इसको बाहर करो कृष्ण क्रिश्न और कृष्णा के बीच में कृष्ण कहां से आ गया इसको भगाओ तो क्या भगाऊ कैसे बस आज भगाने के लिए आया हूं देवी आज जाके रहेगा ठाकुर ने श्री रामा के मन में प्रेरणा की एक यथा में सूरसागर से ले रहा हूं ठाकुर ने श्रीदामा के मन में प्रेरणा की नंदीदास महाराज जी को दिखाया श्रीदामा जी महाराज गेंद लेके आ जाए थे यमुना के किनारे काली कालीग पर कदुक क्रीड़ा आरंभ हो गई गे, गेंद खेल आरम्भ हो गए गे। और गेंद खेलते खेलते ठाकुर के हाथ से गेंद चली गई यमुना में श्रीदामा ने फेंक पकड़ मेरी गेंद लाओ भगवान कृष्ण का तेरी गेंद ला दे दूंगा कि मेरी गेंद अभी लाओ क्या मैं दूसरी लाख दे दूंगा तो काली दे चली गई क्या मैं तो वही लूंगा दूसरी नहीं लूंगा सीधा मैं जीत पर अट गया कहकर मेका छोड़ लाता हूं और ताल ठोका महाराज बड़े जोर से और ताल ठोक के चढ़ गए कदम के ऊपर कदमे जिसकी माता कुत्सित हो उसका नाम है कदम कुत्सिता अम्बा जस्तत कदम तो कदम कदम ये पक्षी जो है ना उसको पाकर करके इसका बीज बड़ा कठिन होता है पक्षी जब पा लेते हैं तो पाने के बाद उनके पेट में जाके उस बीज की छिलकी दृष्ट हो जाती है और फिर उसके बाद जब उनके पेट से निकलता है बाहर तो उससे कदम पैदा होता है इसलिए इसको कहते हैं अम्बा कुत्सिता अंबा जिसकी अम्बा कु कदम वृक्ष पर चढ़ गए कदम वृक्ष पर चढ़ गए लेकिन आज ये कदम तो महाराज भारत महाभाग्यशाली जिसमें ठाकुर चल रहे कृष्ण कदम्ब मधुर मधिरू और आपने कहा इसे किया ऐसे जी का तथोथ तुंगम आस्फोट्य गाढ़ रसना आ, ले सुजाम में तेरी कोई जा अन्य पतज् भी शोधे पड़े कारीगर ये तू बड़ा सुंदर है कहां से आया है बालक लौट जा मेरा पति बहन कर है घर उठ जाएगा कहीं मेरा सर्वनाश कर देगा तू भाग जाएगा देवियों में भागने के लिए नहीं जगाओ इसको मछलती रही प्रार्थना करती रही भगो नहीं जगा इसको उन्होंने नहीं जगाया जगा मारा जाके एक लाख महाराज वंगराई लेके उठा और देखा उसने उसने भी देखा कि बहुत सुंदर है बाल हाँ उसने भी देखा कि तम प्रेक्षणीय सुकुमार गनावधातम घनावधातम श्रीवत्स पीत बसन स्मित बढ़िया मंगल में स्वरूप देखा तो एक बार सर्गमुग्ध हो गया लेकिन क्या इसने मारा है मेरे को लाद घवंडी है ना घवंडी का ज्ञान स्थिर नहीं रहता महाराज आता है भक्ति भावना आती है लेकिन घमंड आता तो फिर गाय हमने बहुत अनुभव किया मैंने हमने बहुत सुधारा भाव हृदय बनाया लेकिन उसका फिर जब घमंड अग्राई लिया तो फिर उसने कहा जाओ आप गुरु नहीं हुए हमने अनुभव किया तो घमंडी ये अनुभव है जीवन का अनुभव सुधारा हुआ आपको कथान तो ये आपके जीवन का निर्माण करने वाला अनुभव मेरा घमंडी के पास भाव स्थिर नहीं लगा भाव आएगा किसी संत की कृपा से लेकिन अगर घमन रहे तो स्थिर नहीं रहेगा राम जी भाव खत्म हो गया उसने महाराज दशा बड़ी जोर से ठाकुर को ठाकुर के चरणों में दशा ठाकुर ने कहा कि काली तेरे उद्वार करने का रास्ता बना लिया मैंने दशा नहीं है मैं इसको यह मान रहा हूं हम तो मेरे चरणों का चुंबन कर रहा है दशा बड़े जोर से और ले लपेट में बाहरा चारों तरफ से लपेट ले ठाकुर ने कहा काली तू मेरा आश्लेष कर रहा है ठाकुर छूट करके दे रखता ठाकुर को तो छूटने में कितना बेले लगता है अरे बाबा है? ये बहुत बढ़िया खूब कस के बांध दिया है कि पादागिरी इसकी जगह कहीं ले आ जाए तो, तो बंधन अपने आप जा छूट जाएगा ठाकुर थोड़ा पत नहीं छूट गया और कर छूट करके बाहर जा करके उसके मस्तक पर खड़े हो अब मस्तक पर खड़े होकर के गए बांसुरी बजाने लगे ऐसी झांकी करी देखी काली के मस्तक पर खड़े और बांसुरी की ध्वनि हो रही है और उस पर तांडव नृत्य हो रहा है नृत्य हो रहा हो ना जी क्या आज कौन नाच रहा है कि तांडव नृत्य भगवान शंकर से बढ़िया कोई नहीं कर सकता क्या महाराज भगवान शंकर को कई हजार वर्ष सिखावे तो शंकर जी नृत्य करेंगे अखिल कला दि गुरुर्नर अखिल कला दि गुरुर्नर अर्थ संपूर्ण कलाओं के गुरु आज नाच रहे हैं और कैसे नाच रहे हैं महाराज कृपा पूर्वक पूर्वकि दंड पूर्वक नाच रहे दंड और कृपा दोनों एक साथ दिखाई नहीं पड़ेगा दंड और कृपा उसके 101 सिर है और जो जो सिर नहीं झुकता उसी पर मारते हैं ठोकर मारते जो जो सिर नहीं झुकता उसी पर ठोकर मारते एक सौ एक सिर न नमति सिरोन अन्नामति अदियत सिरोन अन्नामति शतई कशीर्ष्ण यद यद सिरोन नमते सतई कशीर्ष तत्तन ममर्द खरदंड धरोघ्रिपात प्रपातई ही उसी को मैं ठोकर मारते मार के उस सर का विवाह जिंदगी भर के लिए समाप्त होता महाराज ऐसी झांकी कहीं मिलने वाली है नहीं और उसमें महाराज रक्त के फौारे और रक्त के फौहारे ठाकुर के चरणों से लेकर के और पूरे सर्वांग में एक विचित्र सी चित्रकारी कर ये स्वरूप है ये कृपा है उसका अभिमान दूर कर रहे हैं और ये दंड है नृत्य भी विलक्षण है अखिल अकला निगुर ननर्त काली का सारा अभिमान टूट गया अनागपत्नियों ने बड़ी सुंदर स्थिति की काली ने कहा स्वामी हम बड़े पापी हैं हम दीर्घ मन्यू हैं हम जो एक बार जिसको दुश्मन मान लेते हैं जिंदगी भर मानते रहते हैं सांप को एक डंडा आप मार दो सांप जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं सांप से बच के रहना अगर कहीं सामने आ गए तो स्वाहा कर देगा ये बिल्कुल स्पष्ट बात है और हमको सर्व विज्ञान वेत्ताओं ने बताया है महाराज उदयपुर में हमारी हिमालय स्वास्थ्य समिति शाखा है एक आदमी सांपों से खेला करता था महाराज हमारी शाखा का सरस है और उसी उसकी मौत भी हो गई उसी भी उसकी मौत भी हो गई लेकिन सर्पों से उसे खेला तो उसने मुझे बताया महाराज मैं भागवत गथा कह रहा था तो उसने मुझे बताया मैंने तीनों को रिशाब्दिक व्याख्या की थी उसने कहा महाराज ऐसा है इसका यह दीर्घ होता है तो वयम खला सहोत्पत्तिया तामसाह दीर्घ हमारा क्रोध बड़ा विरक्षण है हमारा भाव दीर्घ मन्युवा कहने का तो भाव क्या राम जी कि हमने स्वामी आपको एक बार दुश्मन मान लिया कहीं हम आपको जिंदगी में दुश्मन ही नहीं मानते नहीं मेरी पर ऐसी कृपा कर दो कि मैं अपना प्राणेश्वर आपको समझू भगवान ने कहा काली से हाँ चले जाऊं क्या महाराज मैं यहां से नहीं जाऊंगा यहां पर तो गरुड़ को सांप है इसलिए गरुड़ यहां नहीं आता और गरुड़ से मेरी दुश्मनी है और कहीं मैं जाऊंगा तो गरुड़ मुझको खा जाएगा गरुड़ तुमको देखेगा तो दौड़ करके तुम्हारे गले से लिपट जाएगा याद कहते हो क्या ठीक है तम तो, अब गरुड़ तुमको देखेगा तो खाने नहीं दौड़ेगा दौड़ेगा तो सही लेकिन निपटने के लिए दौड़ेगा तुमको प्यार करने के लिए दौड़ेगा क्यों कि अब गरुड़ गुड़ जब देखेगा तो सोचेगा वैष्णव आ गया वैष्णव आ गया कैसे मालूम कि वैष्णव का चिन्ह क्या है याद देना वैष्णव का चिन्ह क्या है कि वैष्णव का चिन्ह है मस्तक पर भगवान का चरण जिस वैष्णव के मस्तक पर भगवान के चरण का चिन्ह नहीं है वो वैष्णव अधूरा वैष्णव अब तुमको नहीं खाएगा क्यों नहीं खाएगा तुमको वैष्णव समझेगा और वैष्णव को गरुड़ खाएगा नहीं वैष्णव को गरुड़ प्यार करेगा यदयात स सुपर्णस्वाम स सुपर्ण तो आम तुमको नहीं खाएगा चूंकि मतपादलांचितम मैंने जो तुम्हारे मस्तक पर कूटा है अंग्री कुट्टन किया है, है? मैंने तुम्हारे मस्तक पर जो अंग्री किया है जो तो अंग्रिकूप्टन के बाद मेरे चरणों की रेखाएं तुम्हारे मस्तक पर उभर आई जो, जो रेखाएं तुम्हारे मस्तक पर उभरी है वही रेखाएं गरुड़ जी के पंख में उभरी हैं गरुड़ जी जब यम उड़ाते हैं उड़ते हैं यम तो उनके पंख ठाकुर के चरणों से टकराते हैं और ठाकुर के चरणों की रेखाएं वहां पर उभरी हुई हैं अब तुम दोनों जब एक मिल जाओगे तो दोनों एक हो गए एक जाति के हो गए जाति एक कैसे होती दोनों हमारा सर्वथा विरुद्ध जाति अहि गरुड़ का बैर जमजात बैर है लेकिन अहि गरुड़ का साजात्य हो गया साजात्य कैसे हो गया राम जी वैष्णवता से साजात्य हो जाता है अभी दोनों अच्छुत गोत्री हो गए साहेब को गोत गोत होते तो है गुलाम को स्वामी का गोत्र गुलाम का गोत्र होता है ये दोनों ठाकुर के भक्त बन गए वैष्णव बन गए वैष्णवत्व ये दोनों ही अच्छुत गोत्री हो गए यहाँ दोनों की दोनों का साजात के संबंध हो गया आप ब्राह्मण हो ठाकुर हो वैश्य हो क्षत्रिय हो चमार हो क्या हो अगर आप अच्युत गोत्री हो गए वैष्णव हो गए तो सब सबका गोत्र एक हो गया वो अच्छुत गोत्र हो गया भारत वैष्णवता में फिर जाति नहीं देखी जाएगी ऐसा मैं समझता मैं जाति पात तोड़क मंडल का प्रचारक होता मैं वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था मानता हूं लेकिन जहां वैष्णवता है वहां साजा से संबंध होगा वैष्णव वैष्णव है दोनों के माँ एक दोनों के बाप एक दोनों के गोत्र एक सब इसलिए साजाते संबंध होगा और संबंध साजात्र में होगा वही कभी होगा नहीं विजातीय संबंध नहीं होता नासिका नासिकारंध्रो से आप कभी देख नहीं सकते सूंघ नहीं सकते नासिकारंध्र का देखना विजातीय हो गया आंखों से कभी आप सूंघ नहीं सकते आंखों का सूंघना जो है विजातीय हो गया आप प्रसाद पाते रहते हो कहीं जल की नली में अन्न चला जाए अन्न की जली नली में जल चला जाए क्या हालत होती है महाराज प्रारंभ प्राण लेने वाला कष्टा जाता है होता कि नहीं होता ये आपकी नलिकाएं भी ये संबंध बर्दाश्त नहीं कर सकती है तो फिर सजातीय संबंध की बिना विजातीय हो गई कैसे सा। इसलिए सजातीय साजाती वैष्णवता ठाकुर से आपकी सजातीयता कैसी होगी ठाकुर को चाहोगे मिल जाए कैसे मिलेंगे दुनिया भर के क्रूर कर्म आप कर रहे हो इन क्र कर्मों के करने की बात चाहते ठाकुर आपको मिल जाए पर ठाकुर की सजातीय बोन ठाकुर से साजाद के संबंध साबित करो तो ठाकुर से साजाद के संबंध कैसे साबित होगा शरीर तो बदलेगा नहीं अरे शरीर भी बदल जाएगा मन भी बदल जाएगा दोनों बदल जाएगा ब्रिंगी कीटन न्याय ब्रिंगी चीटन यायन ब्रिंगी होता है ब्रिंगी नाम का एक कीड़ा होता है कीड़ा ब्रिंगी नाम का कीड़ा होता है वो बृंगेतर कीड़े को बृंगी से इतर जाति के की कीड़े को ला करके अपने पास रखता है और उसके ऊपर भन्न भन्न भन्न आवाज करता रहता है और उसके आवाज से वो बृंगी कीड़ जो है बृंगेतर कीड़ जो है बृंगी से इतर जाति का जो कीड़ा है वो भृंगी बन जाता है आवाज से भन्न भन्न आवाज से वो बृंगी से इतर जाति का की जा भिंगी बन जाता है और आप जो राम राम राम राम राम राम राम सीता राम की थोड़ी आहिस करोगे आपकी आपका वैजात्य नष्ट हो जाएगा ठाकुर के द्वारा आपका साजा क्यों साजात के बगैर ठाकुर को कैसे पाओगे साजात को साजात प्राप्त करो ठाकुर की भगवान के नामक ग्रहण से साजा क्यों मिलता है हम कहा करते हैं कि श्री अवध में प्रवेश करो तो श्री सरजू में पहले करो क्यों तुम विजातीय हो सियावत के लिए ठाकुर का दर्शन सियावत का दर्शन आपको कैसे होगा सरजू में स्नान करने के बाद आपकी विजातीयता किंचित काल परियंत्र नष्ट हो जाएगी श्री सरजू महाराणी ने तो श्रद्धापूर्वक नदी समझ के नहीं नदी समझ के साक्षात रामद्रव समझ है साक्षात रामद्रव समझ करके राम ही पिघल के पानी हुए हैं रामद्रव समझ करके सरजू जी में स्नान करो अवध में रहने की योग्यता मिलेगी श्री कनक बिहारी के दर्शन की योग्यता मिलेगी सरजू स्नान के बाद सब फिर करो फिर अवधवासी होने की योग्यता मिलेगी अगर वर्ष में भी कोई एक बार से जो दिहारी आता है मेरी बात सुन लो कान खोल की बगैर डागे के, के नियम से अगर कोई वर्ष में भी एक बार अयोध्या आता है तो अयोध्यावासी माना जाता है वो तो अवधवासी शास्त्र की बात है वो अवधवासी माना जाता है वर्ष में अगर एक बार नियत जा रहा है और अवधवासी है तो मरने के बाद अगर कोई दूसरा ले जाएगा ठाकुर का गए तो छोड़ दो क्योंकि मेरे नगर का रहने वाला ये मेरा है मेरे नगर का रहने वाला है मेरा है इसलिए सज्जरो एक वर्ष में एक बार श्री अवध की दर्शन जरूर करो रामद्रोह पतिथ पावनी भगवती कल्लोरिनी श्री सरयू में स्नान करो श्री कनक भवन बिहारी के दर्शन करो श्री हनुमान जी के दर्शन करो संतों के दर्शन करो वहां संतों का उपदेश कम से कम तीन रात्रि निवास करो आप अयोध्यावासी हो जाओगे राम जी काली का उद्वार किया काली की उद्वार करने के बाद प्रलंबा सुर का प्रलंबा सुर आया बड़ा लंबा था वो ग्वाल बालों में मिल गया सखा के रूप में ठाकुर ने समझ लिया बलराम जी की ओर देखा समझ गए कहा समझ गया ठाकुर ने कहा मैं करूं दोस्ती हो आप करूं दुश्मनी तो काम बनेगा दो दल हो गए महाराज खेलने के दो दल हो गए एक दल के नेता श्री एक दल के नेता श्री बलराम जी महाराज कृष्ण के दल में एक आ गया समझे न बलराम के दल में श्री वगैरह सभी है समझे अब महाराज खेल शुरू हुआ ठाकुर हार गए सीदामा जीत गया ठाकुर हार गए सीदामा जीत गया सीदामा चढ़ बैठा बगैर लाल पेट के महाराज ठाकुर को घोड़ा बनाकर चढ़ बैठा उष्णो भगवान सीदामा नम पराजिता पराजित होकर के कृष्ण जी महाराज ने सुदामा को ढोया अपनी पीठ पर चढ़ा करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं व्यास जी महाराज खल गया आपका ये शब्द कहीं क्या कि आप कहते हो पराजिता क्या तुम अर्थ तो बदल दो हम तो शब्द लिख दिया है तो क्या मैं तो बदल रहा हूं कि क्या कि पर और अजिता है। दुनिया से परे है और अजित है उसको तो कोई जीत ही नहीं सकता है राम जी श्री श्री सुदामा श्री सी को कृष्ण भगवान और लंबा सुधारा था महाराज बलराम का चल बनो गो बन घोड़ा बन बन बन बन घोड़ा अब महाराज घोड़ा बनाओ बलराम जी महाराज उसके ऊपर चढ़े और चढ़ने के बाद उसका उद्धार कर दिया श्री सीता जी महाराज एक लगाया खाट के साथ उद्धार हुआ उसका राम जी इसके बाद ठाकुर गऊ चराने के लिए गए अजागा महिष्य निर्विशंत बनम इस वन से उस वन में अब गऊ चरा रहे हैं अब यहां पर भैंस आ गया महाराज बकरी आ गई इसका मतलब ठाकुर बकरी भी चलाते थी देखो लिखा आजा अजागाओ महिष्या आजा मने बकरी महसी मने भैंस अजागाओ महेश निर्विशंतियो वनाग वनम तो कहे ऐसा मत समझना बढ़िया इस शास्त्र का अर्थ है ये गुरु मुख से पढ़ा जाएगा तब लगेगा अजा जो गाय ब्याई नहीं है उसका नाम है अजा जो गाय ब्याई नहीं उसका नाम अजा और जो एक बार ब्याह गई उसका नाम महिषी और उसके बाद उसकी गाय सज्ञा है अजास्याद अप्रसूता गऊ अजास्यात अप्रसूता गऊ असकृत सूता महिष्यपी एक बार पैदा किया बच्चा तो वैशी अशेष गौ है तो सबको चराने भगवान जाते हैं वर्षा ऋतु आई शरद ऋतु आई इसमें बड़ा सुंदर वर्णन वर सात का है और फिर उसके बाद ठाकुर का वेणु गीत है हुँ? और वेणुगीत थोड़ा रुकना चाहता हूं सायंकाल श्री सीतारामचंद्र